थम का हरतंगे सफर एक बार की बात है वहां एक दियो रहता था जिसकी लड़ाई एक लालची जादूगर से हुई एक खजाने को तकसीम करने के बारे में लड़ाई के बाद दियो ने बहुत डरावने तरीके से जादूगर से कहा अगर मैं चाहूं तो अपने अंगूठे के नीचे तुम्हें कुचल सकता हूँ दफा हो जाओ मेरी नजरों से जादूगर फौरन वहां से चला गया, लेकिन इक़फ़ाज़त ही दूरी पर जाकर उसने अपना ख़ौफ़ नाक जादू उस पर नाज़ल किया। अबरा डा अबरा लो मैं तुम पर ये तिलसम डालता हूं काश वो बेटा जो जल्दी तुम्हारी बीबी तुम्हें देने वाली है, कभी भी मेरे अंगूठे से ज़्यादा बड़ा ना चाहिए कितना भी छोटा क्यों न हो। टॉम थम की पैदाइश के बाद उसके माँबाप बहुत गमजदा हो गए। वो कभी उसकी तलाश नहीं कर पाते थी, क्योंकि वो उसे देख भी नहीं पाते थी। कहां चला गया वो? श्श, धीरे बोलो। उन्हें सर्गोशियों में बात करनी पड़ती थी इस डर से कि बच्चा बहराना हो जाए। मैं यहाँ ह टॉम थाम को पसंद आता बाग के छोटे-छोटे बाशिंदों के साथ खेलना बजाय अपने मां की सोबत के जो उससे काफी अलग थे एक घोंगा भाई कैसे हो तुम वो घोंगे की पीठ पर सवार होता और गोबरेलों के साथ नाचता उसे छोटी-छोटी चीजों की दुनिया में बहुत मजा लेकिन एक बदकिस्मत दिन वो एक मेंढक दोस्त हम्म hmm, स्वादिष्ट। लेकिन इस मछली की किस्मत में भी एक बुरा अंजाम लिखा था। ओ नहीं, बचाओ! कुछ देर बाद उसने बादशाह की मछुए का डाला चारा निकला और जल्दी ही वो खुद को खान सामी की चूड़ी के नीचे पाती है। आखिरकार थोड़ी सी ताज़ा हवा मिली, उस मछली से इतनी बुआ आ रही थी। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हो गए जब मछली के पेड़ से निकला टॉम थंब जो पूरी तरह जिंदा था और अपने इस हैरतअंगेज सफर से जरा भी बौखलाया नहीं था। ओह, आखिर ये क्या है? ओ, मैं टॉम हूँ जनाब। आपको मेरा सलाम। मैं इस छोटे से लड़के का क्या करूँ? फिर उसे अचानक एक तरकीब सूची। ये इतना छोटा सा है मैं इसे इस केक के ऊपर बिठा सकता हूं जो मैं बना रहा हूं जब ये मेज के ऊपर से जाएगा तू रही बजाते हुए तो सब लोग इसे देखकर हैरान रह जाएंगे मजा आएगा ओह वो क्या है क्या ये असली है मेरे ख्याल से ये कोई तलस्म है कभी भी दरबार में ऐसा अजूबा नहीं दिखा गया था मेह बहुत खूब ये तो कमाल है ये लो बाहशा ने उस अकलमंद खान सामी को इनामी सोने से भरा थैला दिया टॉम थंब और भी ज्यादा खुश नसीब रहा हे टॉम तुमने मुझे हीरो बना दिया खान सामी ने उसे दरबान बना दिया और वो दरबान बना रहा अपनी नौकरी की सभी दस्तावेयों का लुफ्फ उठाते हुए ये लो टॉम یہ رہی تمہاری زواری اور یہ ہے تمہاری دلوان تمہاری حفاظت کے لیے یہ بہت ہی لا ہے شکریہ خان ساما اور یہ رہا شاہی دستر خان بادشاہ سلامت بھی یہی کھاتے ہیں واؤ یہ تو بہت ہی لذیذ ہے ٹوم کو سبی آلہ چیزیں مہیا کرائی گئی اور اس کے بدلے وہ دعوت کے وقت میز پر اوپا نیچے قوایت کرتا جو اسے اصل میں بہت پسند تھا آپ کیسے ہیں جناب अभी ठीक हूँ, अच्छा सूटे टॉम टॉम झूमता नाचता है और एक औरत को देखकर सीटी बजाता है मोतरमा, आपका हुस्न तो लाजवाब है अब औरत जोर से हंसती है ओ बहुत खूब टॉम तुम तो बेहतरीन हो ओह मुझे सख्त नफरत है उस टॉम से पता उसने मेरा बादशाह मुझसे छीन लिया है वो न रास्ता बनाता है प्लेट और ग्लासों के बीच से अपनी तुरही बजाते हुए और मेहमानों का दिल बहलाता है टॉम थॉम को ये नहीं पता था कि उसने एक दुश्मन भी बना लिया है वो बिल्ली जो टॉम के आने तक बादशाह को सबसे अजीज थी अब उसे बिल्कुल ही भुला दिया गया था मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी और उसने ठान लिया कि वो इस नव आने वाले से अपना बदला लेगी। वो टॉम को बहलाकर बाग में ले जाती है। भाग जाओ टॉम, अपनी जान बचाने के लिए महल से दूर भाग जाओ। आ, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊँगा। जब टॉम ने बिल्ली को देखा वो भागा नहीं। जैसा इस बशीन देने सोचा था, उसने अपना सुनह आ, ये तुमने क्या किया? उस छोटी सी तलवार की चुभन सहकर बिल्ली डर गई और भाग गई क्योंकि ताकत अब बदला लेने का तरीका नहीं थी बिल्ली ने चलाकी इस्तेमाल करने का फैसला किया। टॉम के पास तलवार है पर मेरे पास दिमाग है मैं उसे अपनी अकलमंदी से उसे नष्ट ना कर दूंगी। उसने दिखावा क ओ मेरी नाजुक बिल्ली, जरा ध्यान से। नहीं बादशाह सलामत, आप खबरदार रहें, चौकस रहें। आपकी जान के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? किससे खबरदार रहूं? कैसी साजिश? फिर उसने बहुत ही खतरनाक झूठ बोला। टोम के दिमाग में चल रहा है कि वो आपकी खाने में हमलों का ہاں بادشاہ سلامت میں نے اسے یہی شبت کہتے سنا تھا ایک بار بادشاہ بہت ہی بیمار پڑ گئے تھے بہت ہی ناقابلے پیٹ درد کی وجہ سے جب اس نے اسے بہت زیادہ چیریز کھلا دی تھی اوہ ٹوم کتنا خراب ہے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا لیکن ایسا لگتا ہے حضور کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا بادشاہ اس زہر کے خیال سے ہی خوف زدہ ہو گیا تو اس نے اپنے پہردار ٹوم تھم کو لانے کے لیے بھیجی उसे फौरन बेच करो। उसने मुझे अपनी तलवार चुभई थी। अब उसे बादशाह की तलवार से रूबरू होना पड़ेगा। हाँ, बादशाह सलामत। आपने मुझे बुलाया। ओ ये देखिए बादशाह। बिल्ली ने अपने बयानों का सबूत दिया एक हेमलॉक के पत्ते को खींचकर सफेद चूहे की काठी के कपड़े के नीचे से, जहाँ उसने खुद इसे و کیا تم کوشش نی کر ر تے ملوک کا زہر بادشاہ کے کھان میں ملاکر انیں بیمار کرنے کی ٹوم تم اتنا سختے می آگیا وہ لفظ ہی تلاش نہیں کر پارہا تا اسکا انکار کرنے کے لئے جو بلی نے کہے تےگرفتار کرل س فو بادشاہ نے بنا کوئی وقت گوائے اسے قیدخان می ال دیا کیونکہ و اتنا چھوٹا سا تھا کہ نہوں نے اسے ای پنڈلم والی گڑی میں قیط کردیا میرے نصیب کو ت بدعا لگی ے घंटे गुसरे और दिन भी टॉम बस अपना वक्त गुजारता है पेंडुलम पर झूलते हुए जब तक कि रात नहीं आ जाती उसने ध्यान खींचा एक बड़े से रात के पतंगे का जो उस कमरे में इधर उधर उड़ रहा था ओ मेरे प्यारे पतंगे मुझे यहाँ से निकालो टॉम थामर रोया शीशे पर दस देते हुए ओ मेरे प्यारे कौन हो तुम? मैं ओ कहीं फंस जाना बहुत बुरा होता है हुआ ये था कि उस पतंगी को अभी-अभी एक बड़े डब्बे से रिहा किया गया था जिसमें वो सोया हुआ था तो उसने टॉम थम पर रहम किया और उसे आजाद किया ये लो शुक्रिया तो अब तुम कहां जाओगे मुझे नहीं पता मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं तुम फिक्र मत मैं तुम्हें तितलियों के दुनिया में लेकर जाऊंगा। वहां हर कोई छोटा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो वहां तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सचमुच? बहुत-बहुत शुक्रिया। और यही हुआ। आज भी अगर हम तितलियों की दुनिया में जाएं, हम तितलियों के उस ऐतिहासिक इमारत को देखने के बारे में पूछ सकते ह�